बाल जी से अमृत में भजन का अमृत श्रवण कर रहे थे कहते हैं धर्म स्थान माता के समान है भजन उस दूध की तरह है जिसमें शिशु को जीवन दान मिलता है जीवन का अमृत मिलता है था सत्संग उसकी देह की पुष्टता और जीवन का उद्देश्य प्रकट करते हैं धर्म स्थान मां के समान होते हैं इसे सदा याद रखना चाहिए गोविंद हरि हरिओ नारायण हरि हमारे ऋषि हिरण्य आंगिरस हैं, लेकिन हमारी स्मृति जहां तक जाती है प्रथम पांच ऋषि जो आज से लगभग छह और सात हजार वर्ष के बीच में संकलित किए थे वेदव्यास ने और उन्होंने ही वेदत्र की कल्पना को साकार किया था गुरुकुल शिक्षा का पुनः श्री गणेश हुआ था उस समय पांच ऋषि केवल जीवन यज्ञ को पढ़ाने के लिए थे अंतर यज्ञ को और छठवें ऋषि से हम सृष्टि यज्ञ का आरंभ करते थे लगता है कि समय के अंतरालों में जब इनका पुनर्संकलन हुआ आज से लगभग एक डेढ़ हजार वर्ष पूर्व तो उस समय संभवतः दो ऋषियों के का समावेश ऋग्वेद में नहीं हो पाया भोजपत्र न मिले हों शिलालेख शिला ना मिले हों कोई भी कारण रहा होगा लेकिन वर्तमान ऋषि ने हमें सृष्टि यज्ञ की ओर भेजना आरंभ कर दिया है इसके सचराचर कैसे उत्पन्न होता है और अब वो सृष्टि यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं यज्ञ के दूसरे सूख से ही उन्होंने इस यज्ञ का आरंभ कर दिया है बहुत ही गहन विषय है अभी आधुनिक विज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है बहुत दूर है वहां से उन दिनों की बात है जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था लेकिन आजादी हमारी दहलीज पर आकर खड़ी हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक श्रीमद भगवत गीता के एक श्लोक की विशेष चर्चा करते थे और वो श्लोक है अनाद भवंती भूतानि परजन्यात अन्न संभाव यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञातीजन्यों कर्म समुद्भव ये श्लोक है ये तीसरे अध्याय का है श्लोक है ये श्रीमद्भगवद्गीता ये सारे विश्व के सामने ये श्लोक आज भी विज्ञान के सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है विज्ञान भी इसके रहस्यों को जानने के लिए आज भी तरसता है और गांधी जी भी इस श्लोक को बता करके फिर कहते थे कि ये वो यज्ञ नहीं है जो बाहर पंडित करते हैं गीता का रहस्य कहीं और पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिक <coughs> और वो लोग जो भारत के इन वेदों के ऊपर भी शोध कर रहे थे इन ग्रंथों को जान रहे थे उनके लिए भी ये श्लोक एक विचित्र प्रश्न चिन्ह बना हुआ था अन्नाथ भवंती भूत अन्न से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है परजन्यात अन्य संभवा और वर्षा से यह अन्न की उपज बढ़ती है बनता है हाँ। यज्ञात भवती पर्जन्य हो कि यज्ञ के द्वारा ही वृष्टि होती है यह क्या बात है वो यज्ञ क्या है जिसके कारण यह जलाता है यज्ञ कर्म यज्ञ के द्वारा ही जल प्रकट होता है वो यज्ञ क्या है हमारे ऋषि ने हमारा ऋषि हमको उसी की ओर लेके चल रहा है अभी तक आप इसी को यज्ञ समझ रहे थे जिसे प्रथम तीन ऋषियों ने अच्छी प्रकार से आप हमें बता दिया कि ये नैमितिक यज्ञ है वाहि जगत नैमितिक जगत है और धर्म स्वजगत की बात करता है संप्रदाय की गहरी पैठ नहीं होती तो वो अंधभक्ति और अंधश्रद्धा की बात करता है जबकि धर्म संपूर्ण विज्ञान होता है ये दोनों में भेद है जो आज हमारे सामने कि केवल यज्ञ क्या है जिसके द्वारा चलुकी उत्पत्ति होती है विषय बहुत गंभीर है और बच्चों को हम गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं इसे ज्यादा गंभीर नहीं करना चाहूंगा लेकिन आपको जो थोड़ा बहुत भी साइंस से जुड़े हुए हैं जल धरती पर कभी उत्पन्न नहीं हुआ इसे लाया गया था गीतावतरण की कथा पुराणों में भी है और आज सारे विश्व के वैज्ञानिक नासा वाले भी वो भी मानते हैं कि पानी धरती पर उतारा गया था क्यों कैसे और ये बना कैसे थोड़ा सा और भी संकेत दे दो जो कि जल का की जो फॉर्मुलेशन है वो आधुनिक विज्ञान में धरती पर है H2O हाइड्रोजन के दो मॉलिकूल और एक मॉलिकूल ऑक्सीजन का जब जुड़ता है तो पानी की उत्पत्ति होती है और ये ऋषि हमें बताने जा रहे हैं कि जल का ये फॉर्मुलेशन हर जगह सही नहीं है जिस ग्रह पर ये जल उतरता है या उतारा जाता है वहां के वातावरण के अनुरूप यह स्वरूप आता है क्योंकि हमारा हाइड्रोजन बेस्ड प्लेनेट है इसलिए यहां जब जल, जल उतरता है आकाश से तो यहां के वातावरण से मिक्सअप होने के बाद यह एस्टूओ हो जाता है लेकिन जिन प्लैनेट्स पर जिन ग्रहों पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई गैस होगी वहां इसकी फॉर्मुलेशन यथा हो जाएगी और यही कारण है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर आज तक पानी नहीं बना पाए हैं बीच में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मिलता है नासा को भी नहीं मिलता है विश्व की किसी विज्ञान को किसी इंस्टीट्यूट को आज तक नहीं मिला है कि कैसे पानी को बनाया जाए और यहां उन्होंने कहा अन्नाथ गीता में भी कहा है बार बार आया है सभी आपके पौराणिक ग्रंथों में आया है अन्नाथ भवंती भूतानी प्रजन्यात ये ज्ञात यज्ञात भवती परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कहने को तो ये एक श्लोक है लेकिन आज सारा विज्ञान इस श्लोक का उत्तर खोज नहीं पाया है हम भले स्पेस में भी चले गए हैं हम चांद पर भी उतरे हैं अब हमने मंगल ग्रह पर भी अपने मॉड्यूल्स भेजने शुरू कर दिए हैं लेकिन वहां वो कहते हैं कि जल मिला है लेकिन वो जल H2O नहीं हो सकता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बेस नहीं होगा अब उसका मॉलिकुल स्ट्रक्चर क्या है उस जल को जब हम एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा मुमकिन है संभव है कि कार्बन का ही कोई ऐसा मिश्रण हो जिसने जल को वहां रूप दे रखा बहुत कुछ जानना अभी विज्ञान के लिए बहुत बहुत बाकी है और इसी को पिछले रविवार को हमने पढ़ा है सूख का आरंभ किया इंद्र से नु वीरणी प्रवोचम यानी चकार प्रथम वज्री अहन हिम हिम तदर्द प्रवक्षणा अभिनत पर्वताना पहले उसी श्लोक को हम यहां ले रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन का संचार जल के द्वारा कैसे होता है कहा यह जल जो अमर है आहन जिसे मारा नहीं जा सकता है ये नीलाकाश में आकाश गंगाओं के मध्य में प्रकट हो गए एक शून्य में एक बहुत विशाल शून्य प्रकट होता है और उसकी एक गर्भ नाल रहस्यमय ढंग से, से प्रकट होती है और जिसे और वो तीव्रता से मैटर को इतनी तेजी से अपने में घसीटती है जिसे आज विज्ञान अचानक इसके इसको पहचानने भी लगा है उसने गलती से इसका नाम ब्लैक होल कर दिया है इसका नाम गर्भनाल है इतनी तीव्रता से वो शून्य में पार्टिकल्स दौड़ते हैं कि उनके घर्षण प्रति घर्षण और प्रकाश से भी तीव्रतम गति होने के कारण उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो धीरे धीरे विसर्जित होते होते सूक्ष्मतम स्तर तक पहुँच जाते हैं और जैसे ही ये उस माया रहित आकाश में प्रवेश करते हैं तो अहन हिम वो छोटे छोटे जमे हुए बर्फ़ के कणों से फायों से उतरते चले जाते हैं पहले ऋषि ने भी तीसरे ऋषि में भी हम हमने पढ़ा था ऐना जहाँ निरोध भी नहीं होता वहाँ धीरे धीरे यही ब्रह्मांड जो लोहा भी बनाते हैं सोना भी बनाते हैं शरीर की नाना अवयव बनाते हैं यही मेटीरियल पार्टिकल सूक्ष्म होते होते एक उस अवस्था तक पहुँच करके जब उस क्षीर सागर में गिरते चले जाते हैं तो अहन हिम अर्थात अमर हिम कणों के रूप में धीरे धीरे उतरते रहते हैं और युगों युगों ये यज्ञ चलता रहता है गर्भ नाल से मेची रिल जाता रहता है और इस प्रकार धीरे धीरे एक पर्वताकार एक अति विशाल काय एक सागर सा प्रकट हो जाता है यहां जल की उत्पत्ति होती है अनाद भवंती भूतानी प्रजन्यात अन्न संभव ये ये वो रहस्य हैं जिन्हें हम आज विज्ञान में पढ़ रहे हैं और जिनको जाने बिना हम जीवन का स्थानांतरण धरती से मंगल तक कर ही नहीं सकते मॉड्यूल भेजने से वहां कोई जीवन नहीं बनेगा और जैसा कि पूर्व के ऋषियों में भी हमने जाना क्षीर मंथन की कहानी में भी हमने पढ़ा महाभारत महाकाव्य में भी आया कि हमने दो बार जल को मंगल ग्रह पर उतारा पृथ्वी से पहले और दोनों बार दूसरी बार जब जल को उतारा तो उस ग्रह पर का परिक्रमा का व्रत ही बदल गया और लगा कि यह नष्ट हो जाएगा और उस दोनों बार पानी उसका प्लेनेट पर रुका नहीं और दोबारा वो क्षीर सागर लौट गया वो रिटेन नहीं कर पाया वो प्लेनेट थोड़ा बहुत जो एनकेचमेंट रह गए हो तब तीसरी बार जल को धरती पर बागीरथ की जो कथा है वो उतारा गया था इसे आप विज्ञान के रूप में भी देखो कोरी अंधभक्ति मत समझो और ये विज्ञान ही हम पढ़ रहे हैं इन ऋषियों की वाणी में कि ऐसे ही जल को जब ये उस क्षीर सागर में व्यापक क्षीर सागर में उस महाशून्य में ये धीरे धीरे ये गर्भनाल से प्रवेश करते हुए बिंदु आ, उसके आकाश में उतरते हैं और धीरे धीरे उस शून्य से भी बहुत नीचे जो उसका स्तर होता है वहाँ पर ये हेम कणों के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में उतरते हैं और धीरे धीरे ये फिर जुड़ते रहते हैं रुई के फायों के जैसे उतरते चले जाते हैं और इस प्रकार एक आकाश गंगा जल की धारा प्रकट होने लगती है और यही जल है जो अमृत गंगा के रूप में ग्रहों पर उतारा जाता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है चाहे आज धरती पर हम हाइड्रो ऑक्सीजन बेस बॉडी यदि व्यापक रूप से हम हाइड्रो ऑक्सीजन बेस है। लेकिन जब हम किसी दूसरे प्लेनेट में होंगे उसके वातावरण में यदि हाइड्रोजन नहीं होगा तो उससे मिलता जुलता जो भी गैस होगी उसके साथ और ऑक्सीजन से मिलते हुए जो भी गैस होगी उनके साथ मिलकर के इस जब जब ये जल उतरेगा तो इसका मालिकूल स्ट्रक्चर यथा हो जाएगा जल जल ही रहेगा और जीवन को उसी से अपने कोश ये घर बनाना होगा और तब हम वहां हाइड्रो ऑक्सीजन बेस न होकर कोई दूसरे बेसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो विज्ञान की एक बहुत बड़ी अभी कमियां हैं उसको जाने बिना जीवन का स्थानांतरण संभव नहीं है हो सकता हाइड्रो ऑक्सीजन बेस ये बॉडीज मंगल पे चले ही नहीं जाते ही समाप्त हो जाए क्योंकि इससे पहले धरती पर जब हमने दूसरे जीव, जीवन को उतारा महाराज सागर ने तो 60,000 अभियान जलकर भस्म हो गए थे बिकॉज देवर नॉट हाइड्रो ऑक्सीजन बेस्ड बॉडीज इसलिए इन ऋचाओं को हम गुरुकुल के छात्रों के स्तर पर पढ़ते हुए यह ना भूले कि इनके नीचे अभी बहुत कुछ बाकी है जो शायद हम अभी पढ़ नहीं सकते इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं या जो जानना चाहेंगे उनको अलग से बदला दूंगा तो कहा कि जिस प्रकार जल बनता है उसी प्रकार जीवन का भी संचार होता है हाँ अब आज की ऋचा चले <coughs> क्योंकि इसको हम ये अचानक ही ऋषि आ गए और ये क्रम बदल गया इसलिए केवल ऊपर ऊपर इस पर नहीं चल सकते थोड़ा गहराई से भी चलना होगा आज का आज की ऋषा खोलें अहम हिम पर्वते श्री श्रियाणाम वज्रम स्वर्यम तत् वाश्रा धेनवाह स्यंदमा अंजाह समुद्रम अव जगम ओरा अहनि इसी बर्फ के पर्वतों के द्वारा श्री श्रिया सीमा ने मंगल श्रिया ऐश्वर्यी उत्पत्ति धरती पर होती है जीवन का संचार होता है तो अष्टाष्मयी यज्ञों के द्वारा इस प्रकार ज्योतियों के सूर्य की रश्मियों के द्वारा जैसे जैसे जल की धाराएं सागर से जल सूर्य को उठाता है उसको फिर वो उला जाकर हिमालय पर उतारता है ये जो भी पर्वत हैं पर्वतों पर उतारता है उन्हीं पर्वतों से ये जल पुनः बहता है वृष्टि होती है यज्ञों की ये भी एक प्रकार का यज्ञ है जिसके द्वारा चारों ओर ये वृष्टि होती है जिसके कारण उत्पत्ति अनादि जो है वो उत्पन्न होते हैं तो इनकी सृष्टि के मूल में भी यज्ञ ही समाया हुआ है यज्ञ के बिना कोई उत्पत्ति संभव नहीं है और इसी कुश्री राम कथा में भी हम ले सकते हैं कि उत्तर का राम अवध अवध कौन है हिमालय जो तंग शिखर खड़ा है जो जिसका भेदन नहीं हो सकता यहाँ से उतरी जल की धाराएं और वो जानकी चली राम और लक्ष्मण के साथ सब ऋषि ऋषि संस्कृत में पेड़ों को कहते हैं मैं पहले भी बदला चुका हूं हमने ऋषत्व का आभास जो पाया है वो इन्हीं वृक्षों से पाया है ये आपके पूर्वजों की भस्मी को पुनः यज्ञों के द्वारा फलों में लौटा देते हैं खुले आकाश में तपते हैं आपसे कुछ इच्छा नहीं करते यही ऋषात्व है कि इच्छा रहित होकर प्राणी मात्र की सेवा करना और सदा नारायण में तपते रहना हमने इसी को ऋषा तो कहा वैसे ऋषि माने मारना हत्या करना भी है ऋषि माने साधना भी है तो जो इस प्रकार खड़े साधक हैं तो इन पेड़ों के पास से जल की धाराएं उन्हें सींचती हुई धीरे धीरे राम और लक्ष्मण का राम लक्ष्मण और जानकी जी का वनवास आगे बढ़ता है दंडकारण्य में आता है दंडक इसकी पूरी व्याख्या हम पहले भी राम कथा में कर चुके हैं और इस प्रकार ये जब आगे बढ़ता है तो रावण का जो मित्र है सागर और रावण मिल का जानकी का अपहरण कर लेते हैं नदी सागर में समा जाती है और तब सूर्यवंशी अर्थात सूर्य राम अपने ज्योति के बाणों से सागर को रावण की मायाओं को संतप्त करता फिर हिंडोलेसा जो पूर्व की ऋचा में आप पढ़ाएँ जल को उठाता है और ये जल की धाराएं फिर धरती को जीवन से परिपूर्ण करती हुई बढ़ती हुई आगे हिमालय पर आकर फिर ग्लेशियर के रूप में खड़ी हो जाती हैं और फिर सागर की लहरें फिर वो नदियों के जल से प्रवाहित होने लगती हैं ये सारा क्रम राम की कथा श्री रामायण ही तो है उत्तर का राम दक्षिण को जाता है और फिर रावण को सागर को परास्त कर फिर जल की धाराओं को खटोले सा लेकर लौटाता है और हमने इस कथा में भी पढ़ा कि राघवेन पुष्पक विमान से लौटे थे और पुष्पक विमान से ही ये जल की धाराएं निरंतर लौटती हैं तो इस कहानी को जिसे हमने राम कथा के रूप में एक इतिहास को उदाहरण में रखकर दिया है वो सर्वत्र सचाराचर की यज्ञ की कहानी है तो कहा अहन हिम यही अमर जल पर्वते श्रेणाम जो पर्वतों पर मंगल उत्पत्ति का हेतु है त्वस्टास्मय वचनम जब सूर्य की किरणों से तपता है सवर्यम ततक्षा, तब वो ज्योतिर्मय कणों के रूप में जल की धाराओं के रूप में बहता है वह निर्मल उत्पत्ति को करता हुआ इस भांति जीवन को धेनवाहा, जीवन को है ना धेनु माने गाय होता है आप जानते ना धेनवा माने जितनी उत्पत्ति है है ना जीवधारियों की उत्पत्ति को करता हुआ सेंध मानम और उनको अं, सुख देता हुआ अमृत पिलाता हुआ अंजाह, अंजा वनस्पतियों की देवी को कहते हैं जो संपूर्ण वनस्पतियों को प्रकट करती है और समुद्रम अब और समुद्र के भीतर भी जो सागर हैं, उनके भीतर भी जीवन की उत्पत्ति को उनके हृदय में ये जल जो है ये लाता है तो सबसे पहले जब इस धरती पर ये जलता हुआ ग्रह था उदाहरण में आप मंगल को ले सकते हैं उससे भी बुरी अवस्था थी इसलिए पहले हमने मंगल पर ही जीवन उतारना चाहा। तो यहां शिव की कथा है यहां ताड़का सुर है अर्थात द होल प्लेनेट इज बर्निंग लाइक ए बॉल तालाना से भरा हुआ है पीड़ाओं से भरा है जल रहा है दाग रहा है और तब जल की धाराओं को यहां उतारा गया और जब जल को हमने उतारा उसके बाद निषेचित बीजों द्वारा शिव और शक्ति के बीजों को उनसे अलग कर इस धरती पर हमने फैलाया और वो बीज जो नदियों में बहते रहे जल में प्रवाहित रहे उन्हीं से धीरे धीरे ये वन्य सफा उत्पन्न हुई और यही कार्तिकेय हैं जिनके कारण आज भी त्रिणावर्त तार ताड़ सुर मरा हुआ है जिस दिन ये पेड़ न रहेंगे ये धरती फिर आग का गोला हो जाएगी और आज हम जानवर से भी बदतर पेड़ों का विनाश करते हैं ये वृक्ष हमारे अग्रज है यही ताड़कासुर हंता हैं, यही कार्तिकीय है बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने कथाओं और मूर्तियों का सहारा लिया तो आज भी तो हम लेते हैं हर स्कूल में बच्चों को सीधा विज्ञान तो कोई नहीं पढ़ाता और ये प्राइमरी पढ़ा रहा हूं और वो विज्ञान दे रहा हूं जिस पर आज भी विज्ञान घूम रहा है कुछ जानता नहीं है कैसे देते तो जीवन इस प्रकार निषेधित बीजों के द्वारा यहाँ पर जीवन का संचार हुआ और ये जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया जल में भी उत्पत्ति आई वही सृषा हमें कह रहे हैं और इसी जल के द्वारा जलीय उत्पत्ति आई वनस्पतियाँ आई और जीवधारियों को भी निषेधित बीजों के द्वारा जब उतारा तो इस प्रकार इस धरती पर जीवन का संचार हम जैसे जैसे अब इन ये सूख क्योंकि अपना विषय बदल रहे हैं बढ़ेंगे तो हम उस विज्ञान को भी पढ़ेंगे जिसे अभी तक सारे शोध के बाद विश्व का वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाया है और घूम फिर कर उसे फिर वहीं आना पड़ेगा पहले वो कहते थे कि धरती परिक्रमा ही नहीं करती ये क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थाट भी आज भी यही है जबकि हमारा ज्योतिर्वेद जो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना वो कहता था परिक्रमा धरती की परिक्रमा ही धरती का एक वर्ष है एन ऑर्बिट ऑरबेट इजे और फिर उसने कहा कि सूर्य अपने परिवार के साथ गतिमान है विज्ञान ने कहा नहीं पृथ्वी तो परिक्रमा करती है मान ली फिर कहा सूर्य नहीं चलता जबकि हमने कहा था लाखों वर्ष पहले वेद कह रहे हैं इनका पुनर्संकलन 7000 वर्ष हुआ है लेकिन इनकी आयु वहां से मत गिनी पुनर्संकलन हुआ है यानी दोबारा इकट्ठे किए गए हैं। हाँ। जबकि वेद कह रहा है जब हम उन खंडों में आएंगे तो हम आपको बताएंगे वेद कह रहा है कि सूर्य अपने परिवार के साथ देवलोक की एक आकाशगंगा की परिक्रमा करता है और तैतालीस लाख बीस वर्ष जब पृथ्वी के बीच जाते हैं पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तो सौर मंडल एक परिक्रमा देवलोक की करता है गैलेक्सी की करता है आज वैज्ञानिक मेरी बात मान रहे हैं सडनली उन्होंने भी दे हैव एडमिटेड इट नाउ कि यस द होल सोलर कॉम्प्लेक्स इज मूविंग और ये सब हमें वेद दे रहा है जिसको पढ़ाने के लिए सेकुलरिज्म बीच में घुसा हुआ है पढ़ाने नहीं देगा कहा था न एक सांप्रदायिकता है जो वेदों पर छाई हुई है दूसरी तरफ एक सड़ी सांप्रदायिकता है भीषण सांप्रदायिकता है जिसका दूसरा नाम सेकुलरिज्म है जिसके कारण ये विज्ञान कभी विश्व के सामने आ ही नहीं पाया आधुनिक विश्व के सामने तुलराचर तो संपूर्ण गतिमान है और इसको गीता में भी हमने पढ़ा था जब गीता के श्रीमद भगवद गीता के भाषण में थे कि आ ब्रह्म भूमार पुनरावर्तनो अर्जुन मानो पेत्य तू कौन ते पुनर्जन्म नर्जुन संपूर्ण ग्रह नक्षत्र लोक ब्रह्मांड जितने हैं पुनरावर्तनो अर्जुन यह और पुनर् पुनर् परिक्रमाओं को प्राप्त है और इन्हीं की परिक्रमाओं को हमने धर्म में दिया है देवों की पूजा मंदिरों की पूजा यज्ञ हवन की परिक्रमा सब जगह परिक्रमा है लेकिन क्यों क्योंकि ये देश आजाद होकर के भी एक मानसिक गुलामी में चला गया इंडियन माने बास्टर्ड होता है जिसे उर्दू में हरामी कहते हैं अंग्रेज हमको बास्टर्ड कहते थे क्योंकि हम चर्च में शादी जो नहीं करते और हम भरत खंड के भारत जो हमारा जातीय नाम है हम आज भी इस देश को नहीं दिला पाए और इसीलिए यह विज्ञान आज भी स्कूलों कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है वो नेम से उल्टे सीधे भाष्य पढ़ा दिए जाते हैं इसका जो गंभीर तत्व है वो नहीं पढ़ाए जाते हैं जो सत्य पढ़ाया क्योंकि अभी पाश्चात्य वैज्ञानिक नहीं जानता और 1200 साल पहले क्या कबाइलीज आपको को वेद पढ़ाते तो यहां जितने संप्रदाय पैदा हुए उन्होंने उन्हीं के जूठन को उठा लिया जिनके कभी वो गुलाम जबकि ये ऋचाएं स्पष्ट कह रही हैं, गुरु शिष्यों को बता रहा है कि देखो बच्चों, तुम्हारे चारों तरफ जो सचराचर में जीवन आया है वह भी इसी भांति आता है। बात ही आता हैून्य में उत्पन्न होता है और ये अति दुर्लभ होता है उस शून्य में पदार्थ एक तीव्र गति गर्व नाल से तीव्रता से भीतर जाते हैं जैसे गर्भ में हम हाँ, भोजन आदि के खाद्य पदार्थों के जो रक्त के जो ज्योति कर्ण जाते हैं तो गर्भ में जैसे शिशु का निर्माण होता है उसी प्रकार जल की उत्पत्ति होती है प्रक्रिया सनातन है वही है अब बच्चा खाने के लिए कोई बच्चा तो नहीं खाता है पैदा करने के लिए भोजन ही लेते और भोजन से तो बच्चा बन नहीं सकता कोई बना दिखाए वो भोजन पुनः यज्ञ होता है और यज्ञ के बाद ज्योति कणों से ही वो धीरे धीरे हा ब्रह्मरंध्र से वो लेता हुआ रूप लेता हुए वो कण जब गर्भ में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे फीटस फीटस से है ना एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है और फिर जब समय वो बच्चा भी परिक्रमा करता है पेट में अगर परिक्रमा नहीं है तो जीवन नहीं है जैसे ही गर्भ का शिशु परिक्रमा नहीं करता है हम पाते तो कह देते बच्चा मर गया इसे तुरंत बाहर करना पड़ेगा स्टिल बर्थ हो जाती है वैसे ही एक गर्भनाल के द्वारा आकाश गंगाओं के मध्य में उभर आए एक महा शून्य में होती है ये ये ऋषि हमें बता रहे हैं और इसी जल को जब ये आकाश में चलने लगता है तो इन्हीं गंगाओं को पर्व पर को प्लैनेट्स पर उतारा जाता है और ऐसे ही इस पृथ्वी को भी हमने जल दिया था और आज सारा विज्ञान परेशान है कि, कि धरती पर से जल खत्म हो रहा है अगर ये खत्म ही हो रहा है आकाश जा रहा है वापस जा रहा है अगर सारा जल इसी प्रकार जाता रहा और हम नहीं रोक पाए अथवा दोबारा इसको लाने की प्रक्रिया नहीं खोज पाए तो इस धरती के आदमी को कुछ सौ साल बाद कीचड़ में मरना पड़ेगा ये कहना कि पानी से उत्पत्ति आ जाती है ये बेवकूफों की बातें हैं जो भी इंस्टीट्यूट इसको मानते हैं उनको नासा भी नहीं मानता अमेरिका में का जो वैज्ञानिक स्कूल ऑफ थॉट है वो इसे नहीं मानता कैसे नहीं होता है ये डार्विन ने कहा है हमने नहीं कहा है और इसे आज भी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं कि अपने आप पानी में उत्पत्ति हो जाएगी उस उत्पत्ति के जेनेसिस को कहीं से लाना पड़ेगा तभी उत्पत्ति होगी वो भले मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पहले हमें उसको लाना पड़ेगा गेहूं के बिना गेहूं नहीं उपजाए जा सकते ये नियम है एक दाना गेहूं का होगा तो उससे हम सौ दाने बनाएंगे सौ से हम दस हजार बना लेंगे दस हजार से दस लाख करोड़ों हो जाएंगे यह तो हो सकता है वो भी यज्ञ के द्वारा अर्थात उत्पत्ति के द्वारा लेकिन यह यदि हम चाहें कि जीवन ऐसे अपने आप पैदा हो जाए तो फिर अब क्यों नहीं हो रहा यह सब बेकार की बातें हैं इसे विज्ञान नहीं मानता न विश्व का और न वेद का हम आए अब इसमें आते हैं क्या कह रहे हैं प्रकरणार्थ ब्रह्म सूत्र में पधारे हा हाँ, प्रकरणार्थ के आत्मा ही यज्ञ है आत्मा ही उत्पत्ति है आत्मा के द्वारा ही सृष्टि है आत्मा को ही हमने स्व है प्राण से जीवन नहीं है इस बात को सभी प्रकरणों में सभी कथाओं में सभी लीलाओं में और सृष्टि के प्रत्येक जीवन के नियमन में हमने ऐसा ही पाया है तो इस प्रकार अब हम वेद में प्रवेश कर रहे हैं और सोचिए कि आपके पूर्वज बचपन में पढ़ते थे जिसे विज्ञान पहले दाएं भागता है बाएं भागता है फिर लौटकर वेद में आता है पहले धरती स्टिल थी फिर ये नहीं ऑर्बिट करती है ठीक है ज्योतिष वाले बात सही है फिर कहा सूरज स्टिल है फिर कहें नहीं ये भी उन्हीं की बात सही है सूरज अपने परिवार के साथ परिक्रमा कर रहा है और हमने इसी परिक्रमा को चार भागों में बांटा हुआ था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सतयुग त्रेता द्वापर कल जो अब कलयुग है वी आर एट दामने ऋषि गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं चौथे ऋषि समझ लीजिए कि बचपन का विज्ञान है ये क्यों बताते हैं कि जैसे सूर्य जब यज्ञ करता है सागर से उद्वेलित करके जल की धाराओं को ऊपर उठाता है और यही जल की धाराएं पुष्पक विमानों से उड़न खटोले बन यानी मतलब उड़न खटोला यान माने हाँ बड़ा यान होता है यानी छोटा खटोला वन खटोलों में ये बादलों के समूह ये उड़ते चलते हैं और हर जगह जहाँ जहाँ ऋषि चाहते हैं उन पर ये जल डाल करके उन पेड़ों को वनों को भी सुख देते हुए ये फिर लौट उत्तर में हिमालय आते हैं रावण परास्त होता है राम जीत कर फिर जल वापिस आता है और फिर अवध में अर्थात हिमालय की पर ये धीरे धीरे पर्वतों का रूप देने दे लगते हैं और ये छोटे छोटे खटोले एक विशाल ग्लेशियर्स में पर्वतों में ढलते चले जाते हैं फिर इन्हीं को तपाकर जल की धाराएं फिर लौटती हैं और इस प्रकार ये राम कथा जो हम सब के अंतर की कहानी है ये ही सचराचर की कथा है और अब हम अपनी मूल कथा में चलें हम लीला कथा में आते हैं जहां इतिहास भी आकर खड़ा हुआ है हमने दोहराएंगे नहीं आप सब लोग जानते हैं कि जानकी जी वनवास को जा चुके हैं और अब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो रही है अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है अमान्य रहित स्वामान्य मृत्यु अथवा अतीत पास्ट अतीत से रहित जो नित्य आत्मा हैं मैं उसमें मेद कर रहा हूं, अर्थात मैं आत्म आत्मज्वालाओं को अंतिम रूप से वर्ण करने जा रहा हूं। इस यज्ञ को हमने कहा अश्वमेध यज्ञ इसमें राजाओं को हारने की और इलाकों को जीतने की बात ये किसी मस्खरे ने कभी बीच में शुरू कर दी तो सारे आधुनिक कथाओं में और फिल्मी लीलाओं में आपको दिखाई पड़ा ऐसा नहीं होता है राम ने अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की सब तरफ सूचना गई है राघवेन्द्र ने सूचना में क्या कहा है सभी राजाओं से ग्रस करता था तो अपने संबंधियों में ग्रस्तों में जिनसे व्यापार था जिनसे जीवन था सब कुछ सूचना होती थी यथा यथा होता था लेकिन अश्वमेध यज्ञ हर व्यक्ति करता था उससे पहले वो राजस्वी यज्ञ करता था राज माने ज्योति और सूर्य माने उत्पन्न करना कि मैं ज्योतियों को उत्पन्न करने की अर्थात मैं वाना प्रस्थी होने जा रहा हूं तब सबको बुलाता था, था मुझे आशीर्वाद दो और यदि आपके मन में कोई पीड़ा है कोई कचोट है कुछ चाहते हो तो वो भी बता दो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी कर दू क्योंकि इसके बाद वानाप्रस्थी होने के बाद तो नहीं दे पाऊंगा मेरे पर कुछ होगा ही नहीं और फिर आती थी राजस्व यज्ञ की बारी राम की सूचनाएं भी सब राजाओं के पास गई हैं कि राजन अवध का सम्राट जो राजस्वी यज्ञ करके वानप्रस्थी हो गया था आज अश्वमेध करके अंतिम रूप से ज्वालाओं में प्रवेश करने जा रहा है वो अपने सर्वस्व को ब्रह्मज्वालाओं को अर्पित करने जा रहा है आप सब से प्रार्थना है पधारें। साधुवाद के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए और यदि मन में कुछ रह गया हो तो आप उसको भी पूरा कर लें क्योंकि अश्वेध के उपरांत रामचक्रवर्ती सम्राट होंगे अर्थात अजात शत्रु होंगे फिर सन्यासी का कोई शत्रु नहीं होता है तब आप बदला भी तो नहीं ले पाएंगे तो कोई भावना है कोई संकल्प है तो जब भी अश्वमेध यज्ञ की, की सूचना जाती थी अगर कोई राजा मन में ये ठाने बैठा था कि वो युद्ध में मारेगा तो वो दुखी हो जाता था कि ये तो अश्वमेध को जा रहा इसको मारूंगा तो भी कलंक है तो वो मृत्यु तिलक लेकर अपने बेटे को गद्दी पर बैठा चल देता था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूं क्योंकि तुम तो अप्रभु की राह पर हो तो भी मैं संकल्प से हीन होकर जी भी तो नहीं सकता तो मैं तुम्हारे हाथों या तुम्हारे सहयोगियों के द्वारा मारा जाऊं वही उचित होगा क्योंकि संकल्प होके जीना संकल्प संकल्पहीन होके जीना तो मृत्यु से भी बुरा है और आज हम सारा दिन झूठ बोलते हैं कस्बे खाते हैं और मुकर जाते हैं तो ये अश्वेध यज्ञ की परिपाटी है हम कथा में प्रवेश करते हैं राघवेद ने आज फिर वनवास के वस्त्रों को उतारा है और एक बार फिर राजा अलंकृत हुए हैं नीलामणियों का स्वामी विशाल देह उनका रूप देखते ही बनता है फिर वो आए हैं रंग महल में पत्नी से आज्ञा फिर लेनी पड़ती है वनप्रस के बाद सन्यास में भी ये सनातन धर्म है या नारी का सम्मान कहीं कम नहीं किया गया है उसकी आज्ञा के बिना वो वो कर भी नहीं सकता है मौन खड़े हैं सोने महलों में किससे आज्ञा मांगे जानकी तो परित्यता है और यदि आप यह सोचते हो कि जानकी ने 12 बरस का वनवास लिया है तो यह आपका भोला ज्ञान है क्योंकि जानकी ने कहा था मुझे परित्यक्त करेंगे अब इसकी कोई सीमा नहीं है यह तो जीवन पर्यंत है तो राम का ग्रंथ तो खत्म ही हो गया था वो जो आज गली चौराहों पर ये नई विदुषियां गाती फिरती है राम ने जानकी जी को संन्यास क्यों दिया फिर भेज क्यों दिया अरे तुम जानती हो जानकी तुम्हारे जैसी नहीं थी भाई ये जानकी की अपनी इच्छा थी कि वो दुर्भाग्य के ले क्षण लेकर नहीं जिएगी यदि रघुकुल पर कोई कलंक का कीचड़ उछालेगा तो जानकी तत्ण परित्यग होगी यदि राम की मर्यादा नहीं स्वीकारी जाएगी तो जानकी ने कहा आप मुझा मेरा परित्याग करेंगे तो राघवेंद्र ने कहा मैं तुम्हारे साथ अवध का भी परित्याग आपने जाना कभी राम क्या थे और जानकी क्या थी है और ये नेता बनी फिरती देवियां और देवता जाने क्या क्या बका करते वो जो हमारी संस्कृति का पुरुष है जो हमारी जिसने हमें जाति संज्ञक नाम दिया है जिसने जीवन को जिसके पूर्वजों ने इस धरती पर मानव जीवन को उतारा जीवन संपूर्ण लाए हमने उन्हें भी नहीं बख्शा है गाली देने से बाज नहीं आए हैं क्यों क्योंकि हम तो या हिंदू हैं या इंडियन हैं, या आ रहे हैं अब हम भारत तो हैं ही नहीं ना और भारत जाति है जो गगन से धरा पर उतरी थी भरत से अपत्यम भारतम आज भी कहते हो अष्टाविंशित में जोगे कलि जोगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे लेकिन आज आपकी नसों में आज भी गुलामी का विष भरा हुआ है आप अपने को भारत नाम संज्ञा देने में ले जाते हैं आपके नेता भी मंत्री भी और दुर्भाग्य से इस देश का संविधान भी सूचनाएं सब तरफ गई हैं सब राजा पधारे हैं और सब परिक्रमा पथ पर है। मौन हैं। मौन जानकी से आज्ञा लेते राम लौटते हैं द्वार पर बिलखते भेटों के स्थान पर भाई मिलते हैं उन्हें भी वो सांत्वना देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूं और ये मेरी असह पीड़ा है कि मैं अवध में सांसें ले रहा कहते हैं, जिस धरती ने मेरी मर्यादा नहीं मानी धर्म की मर्यादा को नहीं स्वीकारा वहां का अन्न लेना भी तो बहुत भारी है भरत मैं मुझे जाने दो उनको सांत्वना दे के राम चल देते हैं, जिस घर में झूठ है गाली है उस घर को राम छोड़ देते हैं राम अवध भी नहीं स्वीकारेंगे जो धर्म की मर्यादा नहीं मानेंगे और हम सब मर्यादाहीन हैं एक सिद्ध से पता नहीं कौन सी भक्ति करते हैं बाहर आए तो ऋषियों ने कहा ठहर जाओ आगे नहीं बढ़ोगे राम राघवेन्द्र खड़े हो जाते हैं कि ऋषि भर आज्ञा दें राम व्याकुल हैं आतुर हैं सरयू समाना चाहते हैं सरयू समाने का ये नहीं होता कि डूब गए आत्महत्या कर ली बड़ी मूर्खता की बातें करते हैं लोग सरयू में वो प्रवेश करेंगे और उस पार एक ज्योति पुंज प्रकट होगा और वो वस्त्र श्वेत वस्त्र जो वैराग्य का है वो उतर जाएगा और वहाँ से वो अग्निवेश होकर चले जाएँगे यही परिपाटी है संन्यास की जिसको बाद में लोग भूल गए तो हर एक संप्रदाय ने अपने ढंग से शुरू कर दिया ये वो नहीं है तो उन्होंने कहा कि राम आतुर है जाना चाहता है कहा पहले हम जाने तुम योग्य भी हो अथवा नहीं हर एक हर किसी को संन्यास यू दिया नहीं जा सकता हम तुम्हारे जानना चाहते तुम इस योग्य भी हो अथवा नहीं तो खड़े हो जाते हैं फिर वो नाना वेद से पुराण से जीवन के सूक्ष्म खड़ों का उत्पत्ति सृष्टि के सारे प्रश्न पूछते हैं और विनम्रता से नाम उत्तर देते हैं तो वो पुष्प वर्षा करते हैं कि सन्यास के तुम पूर्ण अधिकारी हो चक्रवर्ती सम्राट आगे बढ़ो अभी सवा सौ रुपये में आपको सन्यास बाई पोस्ट मिल जाएगा नारदानंद जी के यहां से वहीं भेज दीजिए तो आप चिट्ठी सवा सौ रुपये भेज दीजिए तो थोड़े से पुड़िया में रंग भेज दें कहेंगे जब तुम सन्यास ले लो हो गए संन्यासी और तब वो देते हैं पुष्प वर्षा करते हैं कि धन्य हो तुम तुम में फिर एक बार सृष्टा का रूप वो उधर आया है आगे बढ़ो और इन ज्योति के वस्त्रों को धारण करने के तुम अधिकारी हो और उसके बाद उस अश्व को जिसके ऊपर अतीत का दंड रखा हुआ है दंडी स्वामी जो होते हैं उनका दंड होता है मान दंड का मतलब होता है कि मेरा अतीत मेरे साथ है तो अतीत का एक प्रकार से जो है वो राम फिर लौट जाते हैं वो उस घोड़े की लगाम को लक्ष्मण ले लेते हैं साथ में और इस प्रकार वो अश्वमेध का अश्व बीच में लेकर के अपनी एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ लक्ष्मण जी स्वयं परिक्रमा पथ की ओर चल देते हैं और आम सरयू के तट पर बनी उस कुटिया की ओर बढ़ते हैं जहां यज्ञ होना है जहां अतीत का सम्राट तिल तिल कर कण कण कर, कर जलाया जाएगा और फिर वो जल की धाराओं की तरफ बढ़ेगा सारे चित्र दिखा रहे हो शहर में से रथ निकला है प्रजाजन उस पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं विरो रहे हैं उनमें बहुत से वानाप्रस्थी हैं जो अभी संन्यास लेने के अधिकारी नहीं हैं इसलिए उनको उसी वस्त्र में जो सीताराम का वो लपेटे हैं बैरागे का उनको उसी में जीना पड़ेगा क्योंकि तो अभी तक वो इस राह में पारंगत नहीं हो पाए हैं इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते तड़प रहे हैं, कि काश वो भी अग्निवेश हो सकते और राम के साथ ही जा सकते लख रही है अयोध्या नगरी अवध का राम आज चला जाएगा जब परिक्रमा पथ पर उनका आश्र जब नगर से बाहर निकल कर के जहाँ जहाँ राजाओं के शिविर हैं एक पथनियत हो जाता है उसी में घूमता है वो बहुत लंबा नहीं होता है उधर वाल्मीकि जी लव और कुश को लेके चल दिए हैं और मार्ग में उन्होंने उन्हें बताया है कि तुम्हारे पिता श्री राम है और उन्हें सन्यास लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने पिता के धर्म का निर्वाह नहीं किया है उन्होंने ही तुम्हारी माता को रघुकुल से त्याग किया है इसलिए बालकों आज तुम्हें मृत्यु तिलक लो और आशु को पकड़ लेना उनके मन में पीड़ा है वाल्मीकि की कि जो भी वो कर रहे हैं ये उनका विचार है अपना व्यक्तिगत विचार है कि राम जो कर रहे हैं वो अनुचित है ये समय वो कैसे सन्यास ले सकते हैं जबकि उन्होंने पत्नी के साथ भी पूरे व्रत नहीं किए उसे त्याग दिया और आज बच्चों बच्चों के साथ भी यही हो रहा है तो मानते हैं कि राम सन्यास का अधिकारी नहीं है तो उन्होंने दोनों बच्चों को मृत्यु तिलक दे दिया है मृत्यु तिलक का मतलब होता है वह अश पकड़ लूंगा मुझे मारो तो आगे जाओ ये बाद में लीलाओं में है कि हनुमान जी गिर गए फल वो नाटक है शायद हम कह सकते हैं कि समय के साथ मनोरंजन ही रहे होंगे क्योंकि उसका मूल कथा वस्तु से कुछ लेना देना रही है। जैसे जैसे अश्व आगे बढ़ा तो अचानक दो लड़कों ने बच्चों ने जो 11 वर्ष की आयु के हैं बार बार में वर्ष में प्रवेश पाए हैं उन्होंने आंशु पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने देखा तो चौंक पड़े उनका भालको तुम्हारा श्री राम से क्या वास्ता और तुमने मृत्यु तिलक क्यों ले रखा है तो उसमें उन्होंने उत्तर दिया पूज चरण हम आंशु को नहीं जाने देंगे हमारे नाम लव और कुश हैं और जानकी जी ही हमारी मां हैं हमें न्याय दिए बिना आप इस अश्व को आगे नहीं ले जा सकते आप चाहें तो हमारा वध करके अश्व ले जाएं उनके हाथ में कोई धनुष्बाण नहीं है हम इस अश्व को नहीं जाने देंगे हमारे साथ श्री राम ने पितृधर्म को धारण नहीं किया हमें न्याय नहीं मिला अब लक्ष्मण क्या करें वो तो देखते ही पहचान गए और वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ते सूचना अवध को गई है कि परिक्रमा पथ पर अश्व रोक दिया गया है और दो लड़कों ने मृत्यु तिलक ले रखा है और वे रथ को आगे नहीं बढ़ने दे रहे गोविंद हरि हरि भरत गए सभी लोग गए और सब लोग उनके सामने मौन खड़े हैं नरपराध बच्चों से हठपूर्वक अश्व लिया भी तो नहीं जा सकता और उनका कहना है कि अन्यथा भी इस अश्व का जाना हमारी मृत्यु ही तो है पित्र सुख से वंचित होना ही तो है आप हमें मार दे आशुले जाए उधर जब जानकी जी को पता चला है कि महर्षि वाल्मीकि उनके बच्चों को लेकर परिक्रमा पथ की तरफ गए हैं तो वे तड़प उठती हैं। वो भी पीछे से दौड़ी आ रही हैं रोकने के लिए लेकिन उन्हें थोड़ा देर से पता चला है लेकिन वो भी पीछे है जानकी जी भी पीछे आ रहे हैं सूचना राम के पास गई है कि भरत शत्रुघन हनुमान कोई भी उन बच्चों को नहीं समझा पाए हैं राघवेंद्र आप ही को जाना होगा राम पधारते हैं और उन बच्चों की तरफ देखते हैं तो सहेज ही जान लेते हैं कि समस्या क्या है तो उन बच्चों को देख के कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कि बच्चों आशु को जाने दो भारत तुम्हारे प्रती किए गए किसी भी अन्याय का संपूर्ण प्रतिकार करेंगे इस समय अवध के राजा के उत्तराधिकार उन्हीं पास हैं वे तुम्हें यदि तुम्हारे प्रति किए गए राम के द्वारा किए गए अन्याय को पूरा नहीं करेंगे कर पाएंगे तो भी वो सारे प्रतिकार करेंगे बच्चे भी देखते हैं तो उनके चेहरे आंसू से भीग जाते हैं और उनके हाथ शिथिल होने लगते हैं तो वाल्मीकि को लगता है कि वो अश्व को छोड़ देंगे तो तुरंत वो बाहर आते हैं कहते हैं नहीं इनका न्याय श्री राम तुम्हें को देना है तो उनको देख के राम प्रणाम करते हैं कहते हैं गुरुदेव इनके साथ कैसा अन्याय किसने किया है कहा इनके साथ अन्याय स्वयं श्री राम ने किया है इन्हें पितृ सुख से वंचित किया है और तभी जानकी जी वहां पहुंच जाती है राम तो अपराधी से खड़े हैं क्या उत्तर दे तब जानकी कहते हैं गुरुदेव आप असत्य कह रहे हैं राम ने तो कभी किसी के साथ कोई अन्याय वे तो किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते ये मेरा निर्णय था कि यदि अवध ने राम की मर्यादा नहीं मानी तो राम मुझे परित्याग करेंगे और इनके प्रति अन्याय तो राम की मर्यादा न मानने वालों ने किया है उत्तर उन्हें को देना है और आज भी हम सबको उत्तर देना है कि क्या हमने धर्म की मर्यादाओं को माना है क्योंकि जब जब हमने अधर्मी होकर अपना पढ़ाया किया दूसरों के बच्चों को सताया हमने लव कुछ ही तो सताए है और हमें लगा कि हम बड़े पूजा पाठी और कर्म कानी? नहीं जिनके आचरण में राम नहीं है उनके पास राम भक्ति भी नहीं है जो भेदभाव करते हैं जो राम के निमित्त होकर वाहे जगत को धारण नहीं करते हैं वे कौन सा धर्म करते हैं और जब कहता हूं वाहे नैवेदिक जगत है तो कहते हैं स्वामी जी समझ में नहीं आ रहा मैं पूछता हूं कौन को ये समझ में आ रहा है कि वह मानव योनी में है वो मनुष्य हैं क्या जरा सी भी मनुष्यता है क्या यदि वो मनुष्य हैं, तो उन्हें मेरी कथा क्यों नहीं समझ में आती वो फिर पशुवत आचरण और व्यवहार क्यों करते हैं इतने तर्क और प्रमाण सुनने के बाद भी जानकी जी कहते जा रहे हैं कि राघवेन्द्र आपने तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया आप तो अतिशय दयालु और कृपालु हैं मैंने ही लक्ष्मण को आपके पीछे भेजा मैंने ही हरण की इच्छा की मैंने लक्ष्मण को अपशब्द भी कहे लेकिन आप दोनों ने कभी मुझे अपराधी नहीं कहा कहा गुरुदेव आपने कैसे कह दिया कि श्रीराम ने अपराध किया है बाल्मीकि स्तब्ध खड़े और तब वो कहती हैं कि बाल को अग्नियों में प्रवेश करने जाते अपने पिता को दंडवत प्रणाम करो और क्षमा याचना करो और आशु को तत्क्षण जाने दो और कहती है उनसे कहती है कि राघवींद चाहते जाते इस पिखारिन को एक आशीर्वाद दे दो कि सदा आप ही को देखती रहूं मेरे नैनों में आपकी छवि रहे और जब जब जहां भी जन्म हो प्रभु मुझे आपकी चरणों की दासी बनने का अवसर मिले इस जीवन में तो मैं आपकी पुष्पों की सेज न बन पाई लेकिन हर जन्म आप ही की चरणों अश्व को छोड़ देते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं मौन रागवे वापिस चले जाते हैं लक्ष्मण जी दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर अश्व लौट के आ गया है अगली कथा अगले रविवार को लेंगे हाँ अश्व जब लौट के आता है तो उसे फिर रंग महल में ही आना होता है क्यों कि राम तो कुटिया में चले जाएंगे लेकिन उनके अतीत का प्रतीक वो दंड रानियों के पास जाएगा अब आगे मर्यादा क्या है कि रानियों उसके पास सेनापति या लक्ष्मण जो अब सेनापति हैं लेके जाएंगे और घुटने तोड़ के बैठ जाएंगे रानियों के सामने जो परंपरा है बता दें उनसे कहेंगे कि अतीत के महाराज हैं ये उनका शव है आप इसे ग्रहण करें मृत राजा को और आज रात्रि आप इसी के साथ बालू पर वैधव्य को प्राप्त होकर आप तप करें और कल ब्रह्म मुहूर्त में इन्हें अग्नि देने के लिए जाना है तो युवराज इसको लेकर यज्ञशाला में पधारें क्योंकि तो कल इस अतीत के राजा का विसर्जन होगा इसी चिता की अग्नि दी जाएगी लेकिन राम के रंग महल में कौन लेगा दंड को <laughs> मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की कथा को यदि हम जीवन में उतार लें तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप अभी नष्ट हो जाए लेकिन शर्त एक है कि फिर वो पाप दोबारा न धोराए दो और इस प्रकार अश्वेध यज्ञ की कथा का रहस्य है जो मैंने एक इतिहास को भी सामने रखकर बताया इतिहास जो साढ़े उन्नीस लाख वर्ष पुराना है आज की कहानी नहीं उस युग का प्रजातंत्र देखें और आज का अपना ये भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र देखे जहां केवल नेता का दम वही सब कुछ है और आदमी सिक्के के दो पहलुओ है इधर देखो तो जेब में आओ उधर देखो तो जेब में आओ इसका नाम राजनीति है अतीत का महाराज अगले रविवार को हा राम अवध से गमन करेंगे वो कथा हम अगले रविवार को लेंगे आए इस ऋषा को दोहरा लें अहान आह पर्वते श्री श्रिया त्वष्टास्मय तो वज्रम सवर्य तत् वाइव धेनवा समुद्र इव जग जगम उपा जगमरापा के अमृत का जल जो उतरता है गगन से आता है धरा पर पर्वतों पर उतर